देव पितर सब तुम गोसाए राखु पलक नयन के नाये अवधयम प्रिय पर जन मिना तुम कह करुणा कर धरम धुनेरा अस विचार सोए कर हो पाए तब जियत जहि भेट हुआए जाहु सुखे न ननि बल जाऊ करियनाथ जन परे जन गाओ सब कर आज सुकृत फल बीता भय कराल काल विपरेता बहुबि बिलप चरण लपटाने परमय भागिन आने दारुण दुसहदाह व्यापा वरण न जा बिलाप कला राम उठाये मातुर तोर लाए कहें मृदु बचन बहुर समुझाए समाचार तहि समय सुने या या पद कमल उठे गोसाई सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है तुम्हारे वनवास की अवधि चौदह वर्ष जल है परिजन और कुटुंबी मछली है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 और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। सास अति गयी देखी बैठी न मित मोसो मुख सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता चलन चहत बन जीवन नाथो कही सुकृति मन हो यह साथो कीर्तन प्राण के की केवल प्राणा विधिकर तब कछु न जाना चार चरण नख लेखति धरणी मधुर कविवरणी सुनहु प्रेम बस बिनती करहे हम सी अपद परिहर मंजु बिलोचन मोचत बारे बोली देखि राम महतारे तात ता सु सुनऊत सुकुमारी सास ससुर पर जन प्यारी पिता जनक भूपाल मने ससुर कुल भान पति रब भानुरपिन रोप निधान सामने कोमलवाड़ी से आशीर्वाद दिया वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर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 धरती कुदेर रही हैं ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं उनकी यह दशा देख श्री राम जी की माता कौशल्याजी बोली हे तात सुनो सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुम्बी सभी को प्यारी है इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि है ससुर सूर्यकुल के सूर्य है और पति सूर्यकुल रूपी कुमदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं